तो लेना है कर्म और ब्रह्मात्मक ज्ञान का अभाव तो कर्म समझो यहाँ पर कर्म ऐसा समझना कि ज्ञान की दुख रूपता में कारण और क्या है कर्म है तो कर्म ऐसे समझेंगे की जब तक प्रतिबंधक कर्म विद्यमान में रहते हैं जब तक प्रतिबंधक के पाप बने रहते हैं तब तक क्या होता है की देश भिन्न आत्मा का ज्ञान होता है सुनिए प्रतिबंधक पापों के रहते देश भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं होता है है ना तो इस जब भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं, तो नहीं होता है तो क्या होता है उस समय देहात्म भ्रम है ना प्रतिबंधक कर्मों के कारण दे से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है देहात्म भ्रम होता है अच्छा और देहात्म भ्रम के कारण क्या होता है विश आदि का ज्ञान दुख रूप हो जाता है तो यहाँ पर ये कर्म समझ गए कि प्रतिबंधक कर्मों के कारण देह से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं होता है और हो क्या जाता है हो जाती है समझ आई बात तो इस प्रकार कर्म मूल हो गया, नहीं हो गया? नहीं। तो यहाँ जो है ना कि ज्ञान की दुग्ध में कारण कर्म भी कह दिया इस दृष्टि से और क्या बताया मैंने ब्रह्मात्मक ज्ञान का अभाव ब्रह्मात्मा ऐसा समझ लेना ब्रह्मात्मक पदार्थों के ज्ञान का अभाव या ब्रह्मत्मक जगत के ज्ञान का जब ब्रह्मात्मक जगत का, का ज्ञान होगा उस समय कोई जब ब्रह्मात्मक ज्ञान होगा ये ना, पदार्थों के ब्रह्मात्मक ज्ञान का अभाव होगा पदार्थों के घट का ज्ञान कैसे होगा है ना घटत्वीन ज्ञान किसका होगा और पट का पट का घटत्वीन ज्ञान होगा तो घटत्वीन ज्ञान का अभाव होगा पट के होने पर तो ऐसे ध्यान देना की जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको ब्रह्मात्मक ज्ञान है तो पदार्थों के पदार्थों का ब्रमात्मक ज्ञान नहीं है तो कह सकते हैं ब्रह्मत्मक पदार्थों के ज्ञान का अभाव क्या पदार्थों के ज्ञान का अभाव यह भी एक कारण है किसमें ज्ञान की दुख रूपता में कारण है कर्म जी के लोग और ब्रह्मत्म ब्रह्मात्मक ज्ञान का अभाव या ब्रह्मात्मक पदार्थों के ज्ञान का अभाव कौन सा पदार्थ विश्वसरा जी ब्रह्मात्मक पदार्थों के ज्ञान का अभाव भी इसमें कारण है चलिए चले आगे नहीं। नहीं। अब ईश्वरात्मता ध्यान देना भगवान परमात्मा ईश्वर ब्रह्म में सभी शब्द एक अर्थ के बोधक हैं सभी शब्द भिन्न अर्थ के बोधक नहीं है शंकर मत में भी ध्यान देंगे की ये जो ब्रह्म शब्द है ईश्वर शब्द है ये सब लक्षणा से ही निर्विशेष ब्रह्म को बताते हैं और सख्यात सबका क्या है सब विशेष तो सबका सविशेष सब है तो उनके यहां है सख्त ईश्वर ब्रह्म भगवान परमात्मा का एक है कि नहीं है सख्यात एक है यहाँ तो लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि तो जघन्य वृत्ति है मुख्य वृत्ति से काम चले तो क्यों जघन्य को मानना है ना नहीं मानती है जगन् वृत्ति जघन्य कोई काम माता ही नहीं आता अब यहाँ देखेंगे तो ब्रह्म आत्मा ब्रह्म परमात्मा ईश्वर एकार्थक शब्द है तो हम बताते थे ना ब्रह्मात्मा का अर्थ है ब्रह्म आत्मा यश आत्मा का क्या है नियंत्र शंकर मत में ब्रह्मात्मक शब्द हो तो ब्रह्म आत्मा स्वरूपम यस है बात है पर ही शंकर मत में ब्रह्मात्मक जगत है तो ब्रह्म स्वरूप जगत है शिष्टाद मत में ब्रह्म के द्वारा नियामी जगत है है ना तो आत्मा शब्द कैसा है स्वरूप है यहाँ किसका वाचक है नियंत्रता का इसमें क्या प्रमाण है अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जना नाम सर्वात्मा सर्वात्मा कौन होता है तो सर्वात्मा का व्याख्यान स्व श्रुति करती है तैतृय आरण की श्रुति है अंतः प्रविष्टा शासम जना नाम के सभी जनों के अंदर प्रविष्ट होकर शासन करने वाला सभी जनों के ज प्रविष्ट होकर के शासन करने वाला तो शासन करने वाला सविशेष होगा कि निर्विशेष होगा तो वही है वो क्या है सर्वात्मा अंत का जना नाम सर्वात्मा सर्वात्मा का व्याख्यान करती है सब के अंदर प्रविष्ट होकर शासन करने वाला मतलब सब के अंदर प्रविष्ट होकर नियमन करने वाला नियमन करने वाला है सर्वात्मा का अर्थ मतलब नियंत्रता क्या ही अर्थ है सर्वात्मा जो सबका आत्मा है वो नियंत्र श्रुति भी रित है है ना श्रुति से हम बता रही वैसा और ब्रेक में है ना यह आत्मा ना। हाँ जो आत्मा के अंदर रह के नहीं करता है आत्मा जिसको नहीं जानती है आत्मा जिसका शरीर है ये सब श्रुतिया बताती हैं है अरे देखेंगे तो क्या हो रहा है ईश्वर तो उसी प्रकार से ईश्वर आत्मा नियंत्र नियंता है जिसका उसको क्या कहेंगे ईश्वरात्मक ईश्वरात्मक का जोड़ लो, हम्म का नहीं है ना इसमें ईश्वरात्म तया है नहीं, ना नहीं। क्या प्रत्यय विकल्प से करेंगे हैं? बोबरी के अर्थ में का प्रत्यय विकल्प होने पर वह बन जाता है पर इसमें देख रहे हैं इसमें क्या पाठ है उसको देख आपको बताया देखेंगे का विकल्प से होने पर वह रूप भी हो जाता है हाँ इसमें ई सुक्का लगाया है है ना आ, तो कर मतलब लोश्त्मक कौन हुए कौन हुए तो ईश्वरात्मकता तो किसकी सभी पदार्थों की क्या होगी ईश्वरात्मकता कहते हैं कि सभी पदार्थों की ईश्वरात्मकता होने के कारण या तो ब्रह्मात्मकत्व ब्रह्मत्मकत्व ऐसा लगाना ब्रह्मात्मकत्व होने के कारण ब्रह्मात्मकत्व किसका तो ब्रह्मात्मकत्व होने के कारण तल प्रत्य ना यहाँ पर ब्रह्मात्मकत्व होने के कारण सभी पदार्थों का अनुकूलता ही स्वभाव है सभी पदार्थों का किसका सभी पदार्थों का अनुकूलता ही स्वभाव है क्यों त्मक होने के कारण सभी पदार्थों का अनुकूलता ही स्वभाव है मतलब सभी पदार्थ अनुकूल हैं होने से तो ब्रह्मात्मक होने से सभी पदार्थ अनुकूल हैं तो सभी पदार्थों को विषय करने वाला ज्ञान कैसा हो जाएगा अनुकूल अनुकूल मतलब अनंतरूप सुखरूप बातें ब्रह्मात्मक होने के कारण सभी पदार्थ अनुकूल है तो इनको विषय करने वाला ज्ञान भी कैसा होगा अनुकूल अनुकूल मतलब सुखरूप होने में लगे बनती सभी पदार्थों का अनुकूलता ही स्वभाव है तो यदि कहें सभी पदार्थों का अनुकूलता ही स्वभाव है तो ये विश्व ससराधि के प्रदर्शन काल में विश्व सस्रादी के ज्ञान की प्रतिकूलता क्यों हो गई अच्छा अनुकूलता ही स्वभाव है ठीक है लेकिन विश्व ससराधि की अनुकूलता हुई विश्व सस्राधि तो प्रतिकूल ही प्रतीक होते है तो कहते हैं कि प्रातुकूल्यम टू आगंतुकम प्रातकूल्यम टू किन्तु प्रतिकूलता आगंतुक है स्कूलता तो कैसी है स्वाभाविक और आगंतुक में अंतर समझते हैं जल स्वाभाविक रूप से कैसा है शीतल है और आगंतुक उसने क्या हो जाती है गर्मी दिनों में? उष्णता तो उष्णता स्वाभाविक है कि वो पर। और ये उष्णता कैसी है आगंतुक है आगंतुक है मतलब जो किसी निमित्त से आई है अर्थात उपाधिक नैमित्तिक या तो उपाधिक दोनों कह सकते हैं कि आगंतुक है मतलब नैमित्तिक है या उपाधिक है किसी निमित्त से आई किसी उपाधि से आई तो ये प्रतिकूलता किससे आई प्रतिकूलता का निमित्त क्या है बोलो कर्म और ब्रह्मात्मक ब्रह्मात्मक ज्ञान का अभाव और तीन बताए अभी अभी तो बताया गया की सस्त्री प्रतिकूल है किस कारण से वि के प्रतिकूल होने में क्या कारण है देहा बुद्धि कर्म और ब्रह्मात्मक ज्ञान का अभाव ब्रह्मत्मक पदार्थों के ज्ञान का अभाव है ना तो प्रतिकूलता इन निमित्तों से है ठीक है तो इन निमित्तों के ना रहने पर प्रतिकूलता रहेगी इन उपाधियों के कारण प्रतिकूलता है तो इन उपाधियों के ना रहने पर प्रतिकूलता रहेगी निमित्ता पाए नैमित्त का सभी अभा ठीक है तो जो मुक्तावस्था में कर्म रूप अज्ञान के निवृत्त होने पर यह सब रहेगा निमित्त तो उसमें प्रतकुलता किसी की रहेगी ये तो मुक्तावस्था की बात हुई कब? और यदि अच्छी साधना अब लोग करते हैं ना अच्छी साधना करने पर भी परमात्मा सा अच्छा होता है ये स्थितियाँ आती तो वहाँ भी फिटकुल लगता नहीं को। रहते नहीं बहुत लोग उसको जामा मस्जिद जहाँ बनी है वहाँ देते हैं वो भूल गया कोई मुस्लिम मुसलमान वो तो है याद नहीं है वो सूफी संत कोई था उसको बार बार उसी को चिल्लाता था मतलब नाम अलहक अलहत ऐसा बोलते थे एक संत भगवान का नाम है और नमाज वो पढ़ते नहीं थे ये भगवान का नाम है तो नाम जब अपने उनकी निष्ठा बहुत थी वो हमेशा जब करते रहते थे, थे बहुत अच्छी स्थिति थी औरंगजी भी उधर से जा रहा था उसने देखा लोगों से पता कि आ क्या बोले अलग अलग बोलता है तो क्योंकि वो सूखी है तो नमाज़ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता बोले नमाज तो कभी पढ़ता ही नहीं है तो बोले इसको बोलो नमाज़ पढ़े तो उसको लोगों ने समझाया वो नहीं अब जिसको हर निश्चिंतन चल रहा है वो तुम्हारा कर्मकांड क्यों करेगा नमाज का नमाज है आरती है जो कर्मकांड है वो तो हर निश्चिंतन ना चलने की बात है ना वो समझाया नहीं किया उसको बोला कि तुम्हारे जो है ना ये क्या काट देंगे उनको नहीं होना अलग अलग करता रहा और उसको ये गला गर्दन काट दी गई उसकी और वो गर्दन को ले करके सिर्फ बहुत तक चला गया अलग अलग करके ये तो ले करके कितनी दूर चला गया अलग अलग घूमती हुई गर्दम भी हाथ में लेकर चला ले गया बहुत भी तो चला गया तो डरा नहीं मतलब वो ये उदाहरण क्यों दिया मैंने जिसको ब्रह्मात्मक सब का ज्ञान हो रहा है वो, वो किसी से भय नहीं करता है न राजा से न गला करने से नस्त से न किसी से क्यों डरेगा किसी से ध्यान भी हमको तो मर नहीं सकते मरेंगे किसकी देह अपने तो क्या सर पड़ता है अपने जिस परमात्मा के पहले थे अभी हैं आगे भी उन्हीं के रहेंगे तो होना परमात्मा से झुकना है तो उसके दूसरा तो उनको अच्छा। आगे देखेंगे लग गया कि ब्रह्मात्मक ब्रह्मत्मक ब्रह्मात्मकत्व तो होने के कारण है ना सभी पदार्थ कैसे है तो ब्रह्मात्मकत्व तो किसका है तो ब्रह्मात्मक होने के कारण सभी पदार्थों का अनुकूलता ही स्वभाव है प्रकुलता कैसी है अच्छा अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा ब्रह्मात्मक की बात सुनो सभी पदार्थों का ब्रह्मात्मकत्व होने के कारण है ना? ब्रह्मात्मक का देखो ब्रह्म आत्मा नियंता यज्ञ उस पदार्थ को क्या कहेंगे ब्रह्मात्मक है ना और उसका धर्म क्या होगा ब्रह्मात्मा तत्व थोड़ा विचार करके देखो जैसे गंधवत्म या गंगाधिकरणत्म गन्नाथ व्यक्त का त्यार हो जाता है यहाँ विचार करके देखो ब्रह्मात्मा का अर्थ है बहुब्री है ना ब्रह्म आत्मा नियंता नियंत्र के अर्थ में क्या होता है ऐसे भी पता लगता है क्या का सत्य है तो ब्रह्म नियंत्रता है ब्रह्म रूप आत्मा वाला ब्रह्म रूप नियंत्रता वाला कौन है वस्तु पदार्थ जगत ब्रह्म रूप आत्मा वाला कौन है पदार्थ तो ब्रह्मात्मा हुआ ब्रह्म रूप आत्मा वाला जगत तो उस जगत में उस पदार्थ में क्या रहेगा ब्रह्म क्या रहेगा तो ब्रह्मात्मक तो किस किम रूप है थोड़ा विचार करो कह सकते हैं ब्रह्मत्मक का अर्थ है ब्रह्म रूप आत्मा वाला ब्रह्म रूप नियंत्रण वाला जगत या पदार्थ को क्या कहेंगे नहीं उस जगत को क्या कहेंगे संक्षिप्त बोलोत्मा हाँ ब्रह्मात्मा तो उसमें क्या रहेगा ब्रमात्मक रहे? आत्मा ब्रमुरूप है? आत्म। का ब्रमात्मक है मतलब सभी पदार्थों में ब्रह्म सभी पदार्थों में क्या है तो सभी पदार्थ ब्रह्म सभी पदार्थों का मतलब जगत का ब्रह्मात्मकत्व ही नहीं जगत का दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जगत तो जगत के संबंधी ब्रह्म का ज्ञान जगत के सम्बन्धी मतलब जगत में विद्यमान ब्रह्म का ज्ञान है ब्रह्मात्मक जगत का ज्ञान इसका क्या मतलब हुआ जगत में विद्यमान विद्यमान हाँ जगत में जगत में विद्यमान ब्रह्म का ज्ञान लिया हुआ ना तो वहाँ पर वास्तव में अनुकूल कौन है ब्रह्म ही अनुकूल है अनुकूल कौन है तो ब्रह्म अनुकूल है तो ब्रह्म में में सब रहता है इसलिए सब कैसे हो गए अनुकूल तो ब्रह्मात्मक ज्ञान मतलब सबका ब्रह्मात्मक ज्ञान कैसा है अनुकूल तो दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे सब में ब्रह्म के रहने से कैसा ज्ञान हो गया अनुकूल तो ब्रह्मात्मक ज्ञान तो सबको तो नहीं हो सकता है ना सामान्य व्यक्ति को कैसे ज्ञान होता है जगत का अब्रह्मात्मक अथवा स्वतंत्र रूपये है ना स्वतंत्र रूप से ज्ञान होता है घट है है सब ये है जो स्वतंत्र रूप से जो द्वैत है वही त्यादि का जो ब्रह्मात्मक है वो तो ब्रह्म की विभूति है बल्कि जगत का ब्रह्मात्मक चिंतन से क्या होता है अभी निवृत्त होता है ये है स्वतंत्र जो द्वैत है वही बंधन का कारण है अगे देखेंगे तो हम हम आपको क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मात्मकत्व होने के कारण सभी पदार्थों की अनुकूलता ही स्वभाव है तु प्रातिकूल आगंतुकम कि प्रतिकूलता कैसी है आगंतुक है औपाधिक है निमित्तिक है तो निमित्त के न रहने पर यह प्रतिकूलता रहती है नहीं।, नहीं रहती है ये बात आई समझ में आगे देखना वस्वंतर निष्ठस आनुकूल्य स्वाभाविक से बताना है न इसको थोड़ा सा लिख लीजिए लिखना ब्रह्मात्मक से भिन्न स्वतंत्र वस्तवंतर क्या लिखा भिन्न स्वतंत्र वस्तंतर ये वस्तंतर लिखा है ना ये वस्तंतर से पकड़ना है हो जाएगा ब्रह्मात्मक से भिन्न स्वतंत्र वस्तु लिख लो से स्वतंत्र वस्तु ये है ना वस्तंत्र नहीं।, नहीं तो इसका कर लो से से क्या हुआ स्वतंत्र वस्तु वस्तु नहीं करेंगे आप यहाँ चलेंगे ये थोड़ा लिख सकते हैं कर्म रूप अज्ञान के कारण पदार्थों का कर्म रूप अज्ञान के कारण जब पदार्थों का ब्रह्मात्मक अनुभव नहीं होता है तब स्वतंत्र रूप से पदार्थों का अनुभव होता है जब पदार्थों का ब्रह्मात्मकत्व अनुभव नहीं होता है तब स्वतंत्र रूप से पदार्थों का अनुभव होता है हो जाएगा तो इसको आप प्रथम लिखिएगा एक नंबर पर और दो नंबर पर जो अभी लिखा है क्या ये पहले रखेंगे और इस, और दूसरे स्थान पर क्या रखेंगे हाँ ब्रह्मात्मक से भिन्न स्वतंत्र वस्तु लग गया वस्तु मतलब पदार्थ ये स्वतंत्र वस्तंतर, वस्तंतर से मतलब स्वतंत्र वस्तु में रहने वाली अनुकूलता का स्वाभाविकत्व होने पर स्वतंत्र वस्तु में रहने वाली अनुकूलता का स्वाभाविकत्व होने पर जैसे देखना ब्रह्म साक्षात्कार के पहले वस्तु कैसी ज्ञात हो रही है वस्तु वही ज्ञानी ब्रह्मात्मक समझता है दूसरे अब्रम्मात्मक समझते स्वतंत्र समझते वस्तु भिन्न है क्या दृष्टि ठीक नहीं है ना है वो पर उसको क्या समझता है तो वस्तु को स्वतंत्र समझना क्या है यथार्थ ज्ञान है भ्रम है इसलिए संसारी पुरुष होंगे ज्ञान तो भ्रम है तो अब यहाँ क्या कहना है कि स्वतंत्र वस्तु समझ गए अज्ञानी के लिए वस्तु कैसी है स्वतंत्र ऑलरेडी देखते हैं ना विचार करके साफ की दृष्टि थे तो यह सब भ्रम होते हैं सब ज्ञान ये भ्रमान की दृष्टि थे भ्रम विशेषता वेदान दृष्टि थे ये सब भ्रम है उसकी दृष्टि से तो कोई वस्तु तो अपना मन न भी भ्रम इतना कोई है ही नहीं भगवान के अलावा चलिए आगे पाठ लगाइए स्वतंत्र वस्तु निष्ठ स्वतंत्र वस्तु में रहने वाली अनुकूलता का स्वाभाविकत्व होने पर स्वतंत्र वस्तु में रहने वाली अनुकूलता का स्वाभाविकत्व होने पर है ना जैसे चंदन कुसुम आदि स्वतंत्र वस्तु में है ना चंदन जो है अच्छा लगता है कुसुम भी अच्छे लगते हैं चंदन लोग खोद लेते हैं गर्मी बोलते हैं बहुत बढ़िया है कुसुम की माला लगा ली है सुगंधित है तो चंदन कुसुमादी स्वतंत्र वस्तु में रहने वाली अनुकूलता को स्वाभाविक मानने का स्वाभाविक क्या मानी गयी अनुकूलता किसमें रहने वाली अनुकूलता चंदन कुसुमादी स्वतंत्र वस्तु में है स्वतंत्र वस्तु में रहने वाली अनुकूलता को क्या मानेंगे? स्वाभाविक तो जो वस... जो स्वाभाविक होता है यार धर्म वो हमेशा रहता है कि नहीं रहता रहता है ना तो सुन लो चंदन कुसुमादी स्वतंत्र वस्तुओं में अनुकूलता यदि स्वाभाविक है अनुकूलता है जी तो हमेशा रहना चाहिए तो जिस व्यक्ति को गर्मी के दिनों में चंदन कैसा लगता है अनुकूल है नहीं। गर्मी के दिनों में गर्म देशों में चंदन लगता है अनुकूल ठीक है उसी को ठंडी के दिनों में ठंडे देशों में भी कैसा लगना चाहिए नहीं। नहीं। कब यदि हुआ यदि चंदन आदि वस्तुओं की अनुकूलता स्वाभाविक है तो हमेशा कैसा लगना चाहिए अनुकूल लगेगा? फंडिक लगेगा, अनुकूल तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि अनुकूलता स्वाभाविक है पता ही समझ अनुकूलता स्वाभाविक है अच्छा अब आप देखिए कि जिस काल में आपको कोई वस्तु जिस देश में जिस काल में कोई वस्तु आपको अनुकूल लगती है उसी देश और उसी काल में दूसरे को वस्तु देखा देखा जाता जाता है है ना ऐसा अब तो यदि उसकी अनुकूलता स्वाभाविक है तो किसी को तो कुछ कूल होना चाहिए और होता इससे क्या सिद्ध हुआ उनकी अनुकूलता स्वाभाविक नहीं चलिए आगे ध्यान देना मौसम आदि के कारण वो अनुकूल लगते हैं स्वाभाविक रूप से अनुकूल लगते चंदन कुमार अनुकूलता की अनुकूलता स्वाभाविक होने पर कषकर किसी मनुष्य को किसी किसी देश में किसी काल में किसी देश किसी काल में किसी देश में किसी काल में किसी देश में अनुकूल चंदन कुसुमा अनुकूल कौन है कब किसी देश में किसी काल में अनुकूल चंदन कुसुमादी किसको? किसी मनुष्य को किसी मनुष्य को ऐसा लगा लेना किसी किसी देश में, किसी काल में काल अनुकूल चंदन कुसुमादि अनुकूल चंदन कुसुमादि किसी मनुष्य को है ना पहले किसी मनुष्य को किसी देश में किसी काल में अनुकूल चंदन कुसुमादि अन्य देश में देशांतरे चाह अन्य देश में और अन्य काल में प्रति प्रति वो उस तम ना में करना उसके प्रति ही प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए किसकी प्रतिकूलता चंदन की, की कब? अन्य देश में और अन्य काल में प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए पंखी लगती है दोबारा लगाना चंदन कुसुम स्वतंत्र वस्तु में रहने वाली अनुकूलता की स्वाभाविकता होने पर किसी मनुष्य को किसी देश में किसी काल में अनुकूल चंदन कुसुमादि की अनुकूल कुसुम चंदन कुसुमादि की उसी एक क्या अन्य देश में और अन्य काल में देशांतर है अन्य देश और अन्य काल में तम प्रति यो उसी मनुष्य के प्रति ही प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए पंखी लगती है, है? पर होती है तो इससे वो सिद्ध हुई अनुकूलता स्वाभाविक स्वाभाविक वस्तु तो हमेशा रहती है और दूसरा देखना क्या तद देश तत्काले अन्नम प्रति प्रतिकूलता ना सदे क्या तत्काले और उसी देश में और उसी काल में जिस देश में जिस काल में एक व्यक्ति को वस्तु अनुकूल है जिस देश और जिस काल में एक व्यक्ति को वस्तु तो उसी देश और, और उसी काल में दूसरे को भी अनुकूल हो जरूरी है क्या तो दूसरे को क्या हो जाएगी तो पंखी लगती है ना क्या क्या तदेश तत्काल और उसी देश और उसी काल में किस देश और किस काल में पहले से जोड़ना कि किसी मनुष्य को किसी देश और किसी काल में अनुकूल अनुन कुसुमादी मतलब ऐसा चंदन कुसुमाधि किसी मनुष्य को अनुकूल हुए हैं जिस देश और जिस काल में चंदन कुसुमाधि किसी मनुष्य को अनुकूल हुए है उसी देश और उसी काल में अन्य प्रति अन्य के प्रति चंदन कुसुमादी की प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए है ऐसा बल्कि क्या है प्रसूलता इससे क्या है दुआ की अनुकूलता स्वाभाविक है ना किसी उपाधि के कारण है उपाधि क्या है गर्मी तो गर्मी में झंडी घोषणी अच्छी लगेगी बता ही सुनिए अब कुछ तो ये गर्मी आदि उपाधि है कुछ देहात्म बुद्धि यहाँ भी है जैसे कि देख शरीर के लिए हित वो जो क्या है देह से वो क्या समझता है की हमको मार देगा कोई देह का सम्मान करने से लोग क्या समझते हैं हमारा सम्मान कर देंगे देह में तेल फुलेल लगाने से माला पहनाने से लोग सोचते हैं हमको माला पहना देंगे तो भ्रम ही नहीं है तो देहात बुद्धि भी वहाँ भी कारण बन जाएगा कर्म भी कारण बन जाएगा कर्म के कारण ही क्या है वो ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो रहा है तो ब्रह्मात्मक ज्ञान गावाओ भी कारण बन जाएगा क्या क्या कारण बनेगा देहात भ्रम कर्म और ये उपाधि गर्मी ठंडी ये भी व्याधि भोग व्यादि भी समझ सकते हैं तो ये ऐसा हुआ तो ऐसा है समझे जब ब्रह्मात्मक जब ब्रह्म का साक्षात्कार होता है उसमें ब्रह्मत्मकत्व जगत का साक्षात्कार होता है है ना तो ब्रह्मात्मकत्व तो होने के कारण सभी पदार्थ कैसे हैं? अनुकूल है कैसे है? सभी बता पदार्थे तो फिर उसका उसको ज्ञान कैसा होगा सभी पदार्थों का अनुकूल होगा आनंद रूप होगा बताइए और इस स्थिति को छोड़कर मतलब ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति को छोड़कर ब्रह्मत्मक पदार्थों के ज्ञान की स्थिति को छोड़ कर ये सुख रूपता और दुख रूपता दोनों का भी कारण है नहीं समझे बात जैसे की यह देहात्म बुद्धि के कारण सुख रूपये इसके कारण दयात बुद्धि के दिनों में कोई बहुत अच्छी जगह मिल जाए के लिए सुख सुविधा के साधन मिल जाए तो सुख रूप क्यों लगते हैं बताई समझ तो चाहे वो बीस के प्रदर्शन काल में क्या हो दुख रूप ज्ञान हो अथवा की जो खाद्य पदार्थ है भोज्य पदार्थ है जो विषय है तो उनकी उपस्थिति के काल में सुख रूप ज्ञान है जिस प्रतकूल पदार्थ है उनके उपस्थिति होने पर सुख रूप ज्ञान होता है और बढ़िया बढ़िया भोजन है माला है युवतियाँ हैं, ये सब ज्ञान हो ये सब उपस्थित हो तो ज्ञान कैसा हो जाएगा सुखुरुग। तो सुख रूपता में क्या कारण है वहाँ पे वहां भी देहात्म बुद्धि कर्म ब्रह्मात्मक ज्ञान करना होना ये भी कारण है वादा इतना नहीं जब ज्ञान होगा तो उसका आनंद रूप होगा लेकिन वो दृष्टि किस है ब्रह्म पर ना तो संघ ना तो कोई विशेष विशेष कारण सुख दुख नहीं है किस कारण है वो ब्रह्म से, से? है से ठीक तो है जब ब्रह्मात्मक होने से है तब तो भी कोई हे उभारे, ना कोई ग्रहण करने योग्य है ना ही कोई याद करने योग्य है कुछ नहीं है, होना चाहिए कुछ नहीं तो ये दोनों स्थितियां बताए कि स्वाभाविक रूप से ज्ञान है अनुकूल तो जब ज्ञान के संतोष होता है ना ज्ञान भी हो रहे महीने और क्या एक हो क्या चाहिए अच्छा पाँच महीने